नहीं है सो जनम बारम्बारिना नहीं मानुष जन्म बार, बार ना संतो नहीं है सो जनम बारम्बार का, का जानू कुछ पुण्य प्रकटे का जानू कुछ पुण्य प्रकटे मानुष है मानुष अवतार का जानू कुछ पुण्य प्रकटे है मानुष अवतार बढ़त छन छटत पल पल जातन लागी बार बढ़त छन छटत पल पल जातन लागी बार वृक्ष जू पात टूटे लगे नही पुनरार वक्ष जैसे पात्र टूट लागन पुनर डाल भागर अति जोर कहिए अनंत उड़ी धार भागर अति जोर कहिए अनंतड़ी धाराम नाम का बांध बेड़ा राम नाम का बांध बेड़ा उत्तर पर ले पार ज्ञान चौसर चो मंडा चोटे सुरत पासा मार ज्ञान चोसर मंडा चोहटे सुरत पासा सार नहीं है स्वजनम बारम्बार साधु संत महंत ज्ञानी करत चलत पुकार साधु संत महंत ज्ञानी करत चलत पुकार दासी मीरा लाल गिरधर जीवड़ा है दिन चार नहीं है सो जन्म बारम्बार मेरा जी इस मनुष्य जन्म पर कह रही है कि ये बड़ी भाग से तो मनुष्य जीवन मिलता है ऐसा जन्म पाना बार बार जन्म मनुष्य का पाना संभव नहीं है तो क्योंकि बड़ी भाग से तो ये मनुष्य जन्म मिलता है और विशेषकर इसीलिए ये मिलता है कि मनुष्य जीवन पाकर तुम अपने स्वरूप को पहचान लो तुम अपने नाम को जान लो कि तुम्हारा नाम क्या है इसीलिए मिलता ही तो ये बारम्बार मिलने वाला नहीं है, और ये भी करें कि कहा जानू कुछ पुण्य प्रत्येक मानुष है मानुष होता है। बड़ा जब पुण्य संचित होता है पिछले जन्मों का तब मनुष्य जीवन मिलता है एक बार पिछली जीवन में जो भी कर्म किया गया है उनका संचित अच्छे संचित को बटूर बटूर कर रखा जाता है आ बुरे वाले को भोगाया जाता है जब संचित बटूर जाता है तब एक बार मनुष्य जीवन मिलता है और मनुष्य जीवन मिलकर फिर यदि हम इस संसार के चक्कर में फंस जाते हैं तो मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा लेकिन मनुष्य जीवन यदि मिल गया है तो इसी में सन सदगुरु की शरण जाकर हम यदि उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो इतना तो निश्चित हो जाएगा कि मनुष्य जीवन दोबारा मिल जाए और नहीं यदि अच्छे ढंग से चलते हैं कमर कस तैयार होते हैं तो संभव है कि हम इसी जीवन में इस भौसागर को पार भी कर जाएँ अर्थात अपना नाम जान लें अपने नाम का अनुभव प्राप्त कर लें इसलिए कह रही हैं कि बढ़त छिन छीन घटत पल पल जात न लागे बार यह जीवन ऐसा है कि पल पल बढ़ रहा है पल पल घट भी रहा है बढ़ रहा है शरीर घट रहा है शरीर तो पैदा होते लड़का बढ़त हो बड़ा जल्दी बढ़ गल बड़ा बड़, बड़, इतना बड़ा हो गया लेकिन जौने दिन से माँ के गर्भ से बाहर है बस सांस गिनाए शुरू अब माँ लो के कै साँस मिल लो में से एक सांस कम दस वरिश में पता नहीं कितना सांस कम है ना तो ऐसी सांस कम होती जा रही है बढ़ भी रहा है घट भी रहा है है ना बढ़ रहा है शरीर से घट रहा है आयु से इसलिए कह रहे हैं कि बढ़त छीन छीन घटत पल, -पल। जात न लगी बार जात देरी ना लगी देखत देखत चल जा आदमी बैठ के गपशप कर लगे देखते देखते दू चार घंटा बारह बजे अरे मतलब बारह मुझे पता ही ना चला है ना न ऐसे बात में लीन कि बारह बज गया पता नहीं चला ताश खेलने बैठ गए तो सुबह के बैठल विहान साँझ हो गए कर खेबू नहाइना तब तो यही तरह इो बात ताश है तो सब खेल रहा है सुबह से लेके और शाम तक यानी इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्ति के साथ जो कार्य किया जाता है तो ताश ही तो खेलना है गवाना है समय है ना समय तो हासिल वो है जो हम सदगुर्ग की याद बिताते हैं जो सत्संग में बिताते हैं यही समय तो हमारे ज़िंदगी का असली समय है जो निकल बाकी सब ताश खेलने दे हैं खेल रहे मौज मस्ती कर आगे बता रहे हैं कि जैसे वृक्ष से वीरछ वृक्ष के जीव पार टूटे लगे न पुनीदार डाल यदि वृक्ष से जो पत्ता एक बार टूट जाता है तो क्या वो पुनः उसमें जाके सड़ जाता है ऐसा तो नहीं होता जो पत्ता टूट गया तो टूट गया वही बात को बता रहे कि विरछ के जो पार टूटे लगे लगी नहीं पुनीडार भौसागर अति जोर कही अनंत उड़ी धार आइए तो भौसागर तो इतना जोरदार है इसकी धार इतनी ऊंची ऊंची है कि इसको पार करना बड़ा कठिन है ना और सरल भी तो कठिन है क्योंकि तो बड़ी ऊंची धार काम क्रोध लोभ मोह उल धार बड़ी ऊंची ऊंची है जी धार में गल बस रह गए तो ये सब गर्त हैं इस संसार सागर के है ना क्या बोलते हैं उसको वो वो गर्त है ना पातालोल कुआ यानी जो भँवर हैं अब जो वो में फंसला तब वो भँवर घुमा के गौत दिए जा चल जीवा पाता है ना ये भंवर हैं सब ऐसा भंवर है और जीव को पकड़ के उसी में गोद देते जा पता चल गैल शरीर कांस मृत्यु हो गई काम तो खत्म तो।, तो करें तब का कि भवसागर के यदि पार करे के है तो राम नाम को बेड़ा बांध रहा बांध रहा कह रही मीरा जी की राम नाम को बाध बेड़ा उतर पर ले पार राम नाम सदगुरु नाम सत सतनाम एकर बेणा बांधला यही की रटत रहा यह बेणा बांधना है अभी बेणा जब बांध जाए तो ये भौसागर पार हो जीवा को दिक्कत ना तो सत नाम सदगुरु नाम राम नाम सब एक ही बात को बताया गया है तो राम नाम को बांध ले बेड़ा और उतर पड़ ले पार पार उतर जाओ पार ड जाओ भौसागर पार हो गा काम खत्म मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया ज्ञान चौसर मंडा चौहट चोहत चौहटे सूरत पासा पाशा सा। सात तो ज्ञान का चौसर और मतलब ये मंडा चौहटे वो हाट और सूरत का पासा फेंको मैंने तो ध्यान लगाओ ध्यान लगाने से सूरत का पासा जब धीरे धीरे वहाँ सदगुरु की ध्यान करेंगे और तो जौने दिन वो सुन जी हैं काम पूरा हो जाए तो सुनते ही नहीं है वो सुनेंगे जब टाइम आएगा तो <laughs> तो सुनते ही नहीं आज जिस दिन सुन जाएंगे उसी दिन काम पूरा तो इस आशा में कि जरूर सुनेंगे समय चाहे जितना भी लग जाए इसकी परवाह नहीं करनी लेकिन यह कि जरूर सुनेंगे जब योग्यता आ जाएगी समय आ जाएगा तो खुद सुन जाएंगे लेकिन उससे पहले वो नहीं सुनते ये भी बात तो सूरत पाशापार करें साधु संत महंत ज्ञानी करत चलत पुकार आ मीरा लाल गिर जीवना जीवना दिनचार तो साधु संत महंत ज्ञानी कुछ तो कहते ही जाते हैं न राम बजू राम भजू राम राम कहो किस्ने कृष्ण कहो सतगुरु सतगुरु कहो सतना सतनाम को कुछ कहो नाम तो एक है अनंत नाम उसी का उसका कोई भी नाम नहीं है वह अनाम है लेकिन सब नाम उसी का है उसे बाहर कोई नहीं है सब नाम भी उसी का है और उसका कोई भी नाम नहीं है कोई नाम इसलिए नहीं है कि वो अनंत सत्ता वो परम सत्ता वो अनंत ज्योतिष मान सत्ता एक निराकार ज्योतिष रूपा है जो सर्वत्र व्याप्त है एक रस है अपरिवर्तनशील है लेकिन उसी से सब लोगों ने रूप प्राप्त किया उसी से आदर शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र पृथ्वी नाना भी जीव उसी से तो पैदा तो उसमें वो है भी ताकि सब वही न हुआ एको हम बहुत सहे मैं एक था अनेक हो इसलिए सब हुई तो दासी मीरा लाल गिर दिन आ दिनचार मीरा दास जी कहते हैं कि भाई जीवन चार दिन का है चार दिन में कुल करेगा और बताओ कैसे अरे पहला दिन ब्रह्मचर्य शिक्षा दीक्षा दूसरा दिन युवा युवावस्था शादी ब्याह तीसरा दिन है बानप्रस्थ वाला आश्रम मान अब भजन भाव का चौथा दिन है मृत्यु काम खत्म चरिये तो दिनों है क्यों क्यों का पता नहीं चारों पूरा होगा कि दो दू दिन में चल जाओ खाओ यो कभी कभी आपसे सोच कि दो दिन की जिंदगी ये भी तो बताते हैं कभी कभी दो ही दिन में हो जाए तो ये सब चीज़ें इसलिए संभाल कर चलना है ठीक